भद्रं भद्रंग श्रृणुया मेवा भद्रम पशेम्शीजत्रेषुवागुश्यनुसेमदेव ही तंजायु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्स्तीन नक्षो अरष्टनेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दा ओ शाति शान्ति शान्ति ही शिशा शंक्यं केशव बादरायनम पुनः वंदे भगवुन ईश्वर गुररात्ति मूर्तिभागिने योमद व्यादेहाय दक्षिणात नम नमः शाति शांति शांति शांति अथर्वेदी ब्राह्मणवाक्य प्रश्नोपनष के द्वितय प्रश्नोत्तरात्मक प्रकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ प्रथम प्रकरण में कहा गया था प्राण अत्ता है प्रजापति है तो प्राण में प्रथम प्रकरण के द्वारा उक्त प्रजापतित्व तथा अत्रित्व का उपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण प्रारंभ हुआ और द्वितीय तृतीय प्रकरण में प्रजापति रूप जो प्राण है प्रजापति प्राण में अत्रित्व प्रजापति प्रजापतित्व तो आदि गुण सिद्ध हो जाएंगे तो वह प्रजापति रूप प्राण उपास्य है उसकी उपासना बतानी है और वह उपासना बताई जाएगी द्वितीय तृतीय इन दो प्रकरणों में इसलिए जो ये कहा गया कि प्रजापतित्व का तथा प्राणत्व का अतृत्व का प्राण में उपादन करने के लिए यह प्रकरण प्रारंभ हुआ करके तो उसमें अतृत्व प्रजापतिव का उपादन उपलक्षण है प्राण उपासना का भी और इनमें भी द्वितीय प्रकरण में प्राण उपासना उपयोगी प्रजापतित्व वरिष्ठत्व आदि गुणों का मात्र कथन होगा और इन गुणों से विशिष्ट प्राण की उपासना का विधान होगा उस तृतीय प्रकरण में इस प्रकार ये द्वितीय प्रकरण तथा तृतीय प्रकरण मिलकर के प्रकरण से प्राण उपासना का निरूपण हो जाएगा और इनमें अवांतर विषय भेद है एक प्रकरण बता रहा है गुणों को दूसरा उपासना का विधान कर रहा है इसलिए अवान्तर विषय भेद भी है इसलिए दो प्रकरण भी बन जाते हैं और द्वितीय मंत्र में ये प्रथम मंत्र में जो आचार्य पिपला जी के पास ऋषि पहुँचे हैं प्राचीन शालादि प्राचीन ने कौन है हाँ सुकेशा आदि छः ऋषि उनमें से जो कबंधी कबंधी नाम के ऋषि थे उनका प्रथम प्रश्न था उसका उत्तर हुआ उनके प्रश्न का उत्तर कथन होने के अनंतर ये अथ शब्द का अर्थ हैं और जो इन ऋषियों में से अन्य एक ऋषि हैं वेदर् विदर्भ देश निवासी भार्गव नाम के उन्होंने प्रश्न किया आचार्य पिपलाद जी से एक तो कहा कि ये जो शरीर है इसका विशेष रूप से धारण करने वाले देवता कितने हैं ये शरीर कितने चेतन के द्वारा धारित हो रहा है और दूसरा प्रश्न किया कि ये जो शरीर के विधारक हैं उनमें से कौन कौन है जो अपनी महत्ता का बखान स्वयं ही अपने मुख से करते हैं अपने कार्य का प्रचार प्रसार लोगों में करते हैं वे कौन हैं, कितने हैं इनमें से कौन हैं और इन शरीर को धारण करने वाले जितने हैं उनमें से कौन है जो प्रधान है वरिष्ठ है ये भार्गो ऋषि के प्रश्न है इन प्रश्नों का उत्तर द्वितीय कंडिका से दिया जा रहा है प्रथम कंडिका का विचार भाष्य में भी हम लोग कर चुके हैं तो द्वितीय कंडिका का उच्चारण कर लें तस्म सहो वाच आकाशो हवा येष देव वायु रग्नी राप पृथ्वी नु श्रोत्रं ते वयम् एतद् प्रकाश्यावदी वयेतबाणम विधारायाम तोस्म ये और स तो तस्मय और स ये दोनों तत्सर्वनाम के ही रूप हैं तस्मय है चतुर्थ्यंत स हैं प्रथमांत तो तस्मय इस चतुर्थ्यन्त तत्शब्द से ग्रहण करना है प्रश्नकर्ता वैधर् भार्गव का परामर्श वो तस्मय शब्द है इसलिए इस प्रकार प्रश्न करने वाले वैधर् भार्गव से सवो वाच इसमें स इस प्रथमांत सर्वनाम से लेना है आचार्य पिपला जी को जिनके प्रति प्रश्न किया जिनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के ये आए हैं उन्हें उनको शब्द से लेना है उन्होंने भार्गव से कहा उचने कहा क्या कहा तो जो पहला प्रश्न है कत्व देवा ते इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आकाशो हवा देवो ये वायु अग्नि वायुअग्निप पृथ्वी तो ये शब्द से ग्राह्य है शरीर और शरीर का विशेष रूप से धारण करने वाले कितने देव हैं चेतन हैं ये पूछा गया देव शब्द से चेतन को लेना है तो कह रहे हैं आकाशो हवा ये देवह। एश देव एशह शब्द से लेना विधारण करता धारण करता देव शरीर को विशेष रूप से धारण करने वाला देव आकाश है आकाश शब्द से लेना आकाश अभिमानी देवता को लेने के लिए ही यह देव शब्द का प्रयोग है आकाश अभिमानी जो देवता है वही तो स्रोत इंद्रिय की अनुग्राहक बनकर के, के गोलक में आकर के बैठ जाती हैं, जैसे चक्षुंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता आदित्य अपने अंश से चक्षुंद्रिय के गोलक में स्थित होता है आकर के तो अध्यात्म तथा अधिदेव इन दोनों के द्वारा विधारित है शरीर ये बताया जा रहा है तो अधिदेव में आकाश यानी आकाश नामक देवता ये शरीर की विधारक है और वायु वायु अधिष्ठात्री देवता वो भी तो इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है ना और अग्नि वाघ की अधिष्ठात्री देवता और जल अभिमानी देवता वरुण वह रसन इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता है और पृथ्वी पाद इंद्रिय की पैर की अधिष्ठा त्रि है पृथ्वी है ना हाँ इसलिए पृथ्वी को माना जाता है पृथ्वी से हाँ विष्णु है तो ये जो है वो कर्मेंद्रियों में जो मल विसर्जन की इंद्रिय उसकी अधिष्ठात्री देवता है क्या यम है तो पृथ्वी किसकी है गंध घ्राण की हा गंध घ्राण की और कर्म इंद्रिया दोनों भी है ना इसमें कर्म इंद्रिया और घ्राण तो घ्राण की अधिष्ठात्री देवता हाँ पृथ्वी है ग्रहण की और तो इस प्रकार ये जो है देवताओं को लेना पृथ्वी को ग्रहण की देवता के रूप में लिया जाएगा तो ये आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी यह पांचों देवताएं हैं अरिष्टात्री ये देव शब्द का प्रयोग एश दे इसका प्रयोग प्रत्येक के साथ है आकाशो हवा एश देव वायु हवा एश देव अग्निर्वाश देव ऐसा तो इन सब ये पांचो अधिदेव हो गए और अध्यात्म बताए जा रहे हैं वांग मनहा चक्षु श्रोत इसमें वा के उपलक्षण है बाकी कर्म इंद्रियो का हा विरा का पैर है और घ्रां इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता अश्विनी कुमार को भी माना जाता है क्या जा। विकल्प है कई देव जैसे हाँ तो ये जो हैं वाक इंद्रिय से लेना वाक इंद्रिय से उपलक्षित आ, सभी कर्म इंद्रिया मन से उपलक्षित अंतकरण चतुष्टय और चक्षु स्त्रोत्र से उपलक्षित सभी ज्ञान इंद्रिया ये अध्यात्म में जो करण हैं बाह्य अंत ये भी एश इनका अन्वय करना ये भी इस शरीर के विधारक देव हैं का मतलब हुआ का ये आकाश आदि पांचों और पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्म और अंतकरण चतुष्ट कही है ये सब शरीर विधारक देवताओं के रूप में बताए गए हैं और इनके साथ प्राण भी हैं विधारयते बहुचन देवा कत्ते तो चौदह और पांच उन्नीस और एक पांच प्राण पांचों प्राण कितने हो गए उन्नीस चौबीस तो ये चौबीस तत्व हैं जो इस शरीर को धारण करते हैं आगे ये कहते हैं उन्हीं के मुख से बताया जा रहा है लेकिन इनमें से प्राण वो नहीं करता महात्म्य का बखान नहीं करता अपने अपने मुख से अपना जो शरीर विधारण रूप व्यापार हैं वह लोगों को बताता नहीं है कि मैं इसका विधारक है मैं विधारक हूँ और प्राण को छोड़ करके है इसलिए उनकी वो श्रेष्ठता और वरिष्ठता सिद्ध होगी स शब्द से लीजिए चक्षु तो इनमें से फिर तो शब्द से ग्राह्य जो प्राण है उसको छोड़ करके बाकी को लेना है ते शब्द से क्योंकि आगे जो तृतीय कंडिक आएगी उसमें प्राण बताएगा कि मैं ही इस शरीर का विधारण करता हूं करके इनको <coughs> लेकिन वो लोगों को नहीं बताता लेकिन ये प्रचार करते हुए घूमते हैं कि ते प्रकाश्य अभिवदंती व्यम ये तत्त बाणम अवष्टभ्य तोते तो ये सब आकाश आदि जिनको शरीर के विधारक के रूप में बताया गया प्राण को छोड़कर के बाकी वे प्रकाश्य अभिवदंती तो प्रकाश्य के कर्म के रूप में कर्म का परामर्शक ये शब्द को ले लीजिए तो ये तत्त प्रकाश्य अभिवन अभिवदंती और ये तत्त से लेना उनका अपना अपना जो व्यापार है आकाश का अवकाश प्रदान रूप व्यापार तो वायु का गमन आदि रूप व्यापार ये सब तत्त्व जो व्यापार हैं उनके शरीर विधारण अनुकूल उनको प्रकाश का अर्थ है जिससे लोग जान सके ऐसा व्यवहार करते हुए करके अभिवदंती क्या कहते हैं कि वयम ये तत्त बाणम अवष्टभ्य विधारयाम बाणम शब्द का अर्थ है शरीरम ऐसे हैं वानम वकार और बकार का अभेद मान करके बानम लिखा है होता है वह गतिगंधने धातु से ल्यूट प्रत्यय करके वानम शब्द बनता जिससे निर्वाण बन जाता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है अशरीर भाव को प्राप्त करता है तो अशरीर भाव को कहा जाता है निर्वाण और वाण कहा जाता है शरीर को तो और वानम एव वा बानम वकार और बकार का अभेद मान करके बानम लिखा तो एक तद वनम यानि बानम अर्थात शरीरम अवष्टभ्य का मतलब खड़ा है तो खड़ा जिससे रह सके ऐसा बैठा है तो बैठा ही रह सके ऐसा उसे आधार पहुंचा करके विधारयाम धारित करते हैं हम विशेष रूप से धारण करके रखते हैं इस शरीर को व्यम यानी हम ही और ये नहीं कि सब मिलकर के धारण कर रहे हैं इनमें से हरेक का अभिप्राय है कि मैं ही इस शरीर को विनाश से छिन्न विछिन्न होने से बचा करके रखता हूँ और धारण करता हूँ ऐसा प्रत्येक को अभिमान होता है और ऐसा अभिमान करके वो बताते भी हैं कि मैं न हूँ यदि तो शरीर समाप्त हो जाए इसको धारण करके तो मैंने रखा मेरे कारण ये बना हुआ स्थित है ऐसा इनमें से हरेक अपने अपने महात्म्य का कथन करते हैं तो कतरे ये तत्त क्या था कतरे ये तत्त प्रकाशयंते एक प्रश्न था ना दूसरा उसका उत्तर दिया कि ये सब आकाश आदि में से प्रत्येक अपने महात्म्य का बखान करते हुए कहते हैं कि हम मैं ही इस शरीर को धारण करके रखा हूँ मैं ही इस शरीर को धारण करके रखा हूँ व्यय विधारयाम इसमें वयम ये हैं कि इनमें से हर एक को लेने के लिए वयम अपने लिए भी बहुवचन प्रयोग होता है हिंदी में जैसे अपने आप को भी कहा जाता हम बोल रहे हैं ऐसे संस्कृत में भी अपने आप को भी बहुवचन प्रयोग किया जाता है तो वयम यह बहुवचन समझ करके नहीं समझना कि ये एक समझ रहे हैं कि हम सब मिलकर के शरीर को धारण कर रहे हैं इन में से हर एक कहता हम ही धारण कर रहे हैं हम ही धारण कर रहे हैं <coughs> भाष्य है थोड़ा भाष्य को देखिए तस्मय का अर्थ करते हैं एवं पृष्ठवते भार्गवाय तस्मय या ने भार्गवाय तो प्रथम कंडिका में उक्त प्रकार से प्रश्न करने वाले भारद्वा भार्गव से आचार्य पिपला जी ने कहा स होवाच क्या कहा कि आकाशो हवा एश देवो तो आकाशोहवा एश देव का इसमें जो एश देव है इसके विषय में टीकाकार कहते हैं कि एश देव देव इति इति तो वक्षमान वक्षमान व्यवहार सिद्धार्थन विशेषणम् तो क्ष्यवहारेतन व्यवहार सिर्थ लिखा है कि सिद्ध्यथ लिखा नए पुस्तक में सिद्ध्यथम हाँ सिद्ध्यर्थम हो तो ठीक है धा नहीं यकार भी होना चाहिए दकार धकार यकार सिद्धि है और अर्थ है एक यण होकर के सिद्ध्यर्थम बन जाएगा तो वक्षमान जो अभिवदनादि रूप व्यवहार है इसकी सिद्धि के लिए ये अभिवदनादि व्यवहार जड़ का नहीं हो सकता वो अभिवदनादि रूप व्यवहार है चेतन कार्य इसलिए और वो कर रहे हैं कौन आकाश आदि ते शब्द से ग्राह है आकाश आदि इसलिए यहां पर आ, अभिवदनादि व्यवहार के कर्ता के रूप से श्रुति के द्वारा निर्दिष्ट आकाशादि होने से इनको चेतन समझना इनमें चेतनत्व आवश्यक है बिना चेतन के अभिवदनादि व्यवहार होता नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि वक्षमान अभिवदनादि व्यवहार सिद्धार्थम चेतनत्वम संभावय तो आकाशादि में चेतनत्व तो की संभावना दिखाने के लिए देव इति इतिषण देव ये विशेषण है और अभिमानी वेपदेशस्तु विशेष अनुगति भ्यान आकाशादी अभिमानी देवता ग्रहण और एक ब्रह्मसूत्र में न्याय यानी अधिकरण है इस अधिकरण के अनुसार अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगति भ्याम, जो प्राण उपासना के प्रकरण में प्राण की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए बताया गया वागादि का आपस में आ, संग्राम हुआ लड़ाई हुई सब के सब ये कहने लगे कि हम ही श्रेष्ठ हैं हम ही श्रेष्ठ हैं हमारे बिना व्यवहार संभव नहीं होगा तो उनकी ओ जाती है ना वहाँ पर प्रजापति तक आ, वो झगड़ा जाता है केस और प्रजापति इनको बताते हैं कि ऐसा करो आपकी श्रेष्ठता के लिए कौन श्रेष्ठ होगा मैं एक युक्ति बताऊंगा और उस युक्ति के अनुसार निश्चित करने के लिए एक एक वर्ष के लिए आप लोगों में से एक एक जन अपना इस शरीर से यात्रा के लिए निकल जाओ साम सब व्यापार छोड़ करके बंद करके और फिर उसके बिना भी यदि शरीर चलता रहे तो समझना कि श्रेष्ठ नहीं है और जिसके बिना इस शरीर का बिल्कुल रहना ही मुश्किल हो जाए तो वो श्रेष्ठ है आप लोगों में ऐसा निश्चित कर लेना तो सभी जाते हैं ये जो व्यवहार हो रहा है इंद्रिया यदि जड़ होगी तो उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा अभिवदन और प्रजापति के पास अपना वाद लेकर के पहुंचना और प्रजापति के द्वारा ये कहना उनको युक्ति की एक एक वर्ष के लिए जाओ और फिर उनका जाना और फिर आना और पूछना कि मेरे बिना कैसा ये सब होता रहा तो ये बताता है कि ये चेतन है चेतन का व्यवहार दिखाया जा रहा है ना तो अभिमानी व्यपदेश वहाँ वाघ आदि से लेना वाघादि वागा, अभिमानी देवता अध्यात्म व, आ, अभिमानी ऐसे वहां पर बताया गया है ये जो अभिमानी वेपदेशस्तु इस अधिकरण में ऐसे यहां पर भी हो रहा है आकाश आदि जड़ हैं यदि भूत मात्र लेंगे तो अधिभूत स्वरूप मात्र लेंगे आकाशादि का तो वो जड़ होने से उनके द्वारा अभिवदनादि रूप व्यापार संभव नहीं है आकाशादी के अधिभूत स्वरूप से इसलिए उनका आधिद स्वरूप लेना है ये कहा कि अभिमानी सस्तु विशेष अनुगति भ्याम आकाशाद्यभिमानी देवता ग्रहनाथम तच्च विशेषण वायुवादीसु अ संबध्यते तो विशेषण तो तद्द्द्द विशेषण यानी यश देव विशेषण। केवल आकाश का ही नहीं समझना आकाशो हवा येष यहाँ आकाश के साथ यश देव इसको नहीं समझ करके प्रत्येक के साथ समझना आकाश के साथ भी वायु के साथ भी अग्नि के साथ भी सबके साथ और अब भाष्य में देखिए आगे वायु अग्नि आपह पृथ्वी इति, पृथ्वी ते, तेतानी यहाँ पर भी थोड़ा वर्ण इधर उधर छपे हैं जो एक कार की मात्रा है ना वो पहले तकार के पास होनी चाहिए जो पृथ्वी वी के बाद में ते लिखा है ना उसके पास तकार यकार का संयोग होना चाहिए तकार यकार के संयोग में फिर एक की मात्रा है और जो त्या में लगाई है वो वहां तो ता होना चाहिए तेतानी ऐसा उसमें ठीक होगा इसमें वो कैलाश वाली पुस्तक में यकार की मात्रा द्वितीय तकार के साथ जुड़ी है वो नहीं होना चाहिए वहां तो दीर्घ तकार ये तानी ऐसा निकालना पृथ्वी इति ये तानी ये है ना तो वहाँ दो संधि हुई है एक तो अकह ने दीर्घ हो करके इति वाला इकार वी के इकार के साथ मिल गया और यण संधि होकर के ती के स्थान इकार के स्थान पर यकार हुआ और ये तानी का एक ये के साथ वो एक मिल जाएगा तो बनेगा तेतानी पृथ्वी तेतानी पदच्छेद करेंगे तो पृथ्वी इति ये तानी। तो ये जो पृथ्वी इत्यादि ये पांच महाभूत है पृथ्वी अंत पांच महाभूत ये शरीर आरंभकाणी ये शरीर के आरंभक है यही भूत सूक्ष्म इनका जो सूक्ष्म अंश है स्थूल भूतों का भूत सूक्ष्म वही शरीर का आरंभक है इसलिए उनका अंश होने से वो भूत सूक्ष्म भी पंच महाभूत ही है स्थूल पंच महाभूतों का ही सूक्ष्म अंश होने से उसे भी कहा जाएगा आकाशादि पंचभूत जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता है ऐसे आकाशादी स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश है वह भी आकाशादि भूत है और वो शरीर का आरंभक है तो शरीर आरंभकानी और वांग मनस मनस्क्षु श्रोत्र इत्यादि बुद्धि इंद्रिया तो यहां पर जो वांग मनस चक्षु में वाक है इसे उपलक्षण समझना बाकी कर्मेंद्रियों का इसे लिखते हैं टीकाकार कि वाक ग्रहणम कर्मेन्द्रिय उपलक्षणार्थम चक्षुरादि ग्रहणम ज्ञानेन्द्रिय उपलक्षणार्थम चक्षुरादि में आदि शब्द से स्रोत्र को लेना ये ज्ञानेन्द्रियों का उपलक्षण है इसलिए लिखा कि कर्मेन्द्रिय बुद्धिन्द्रियाणी और कार्य कार्यलक्षणा आ, आगे हैं भाष्य में ते कार्यलक्षणा तो ते प्रकाश अभिवदंती इस वाक्यस्थ ते इस नाम का अर्थ कर दिया कि ते कार्यलक्षणा तो कार्य है स्थूल शरीर रूप से अवस्थित तो आकाशादि पंचभूत उन्हें कार्य लक्षण कहा जाएगा और करण लक्षण है सूक्ष्म आकाशादि भूतों का परिणाम ये कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया है और बुद्धि है अंतकरण है ये है सूक्ष्म पंचभूत इसलिए करण लक्षणा उनको कहा जाता है तो कार्य लक्षण है स्थूल शरीर के रूप में अवस्थित और करण लक्षण है चक्षुरादि इंद्रियों के रूप से अवस्थित इस शरीर में जो आकाशादी है तो ते कार्य लक्षणा करण करणलक्षण ते देवा ते श... वे देव क्या करते हैं तो प्रकाश शब्द का अर्थ करते हैं आत्मनो महात्म्य प्रकाश्य अपने महत्ता का लोगों को ज्ञान हो जाए ऐसा व्यापार करते हुए कहते हैं अभिवदन्ति के कर्ता इन शब्द से ग्राह्य आकाशादि का विशेषण है अहं स्पर्धमाना ते का विशेषण बनेगा तो अहं ये स्पर्धमाना का अर्थ है अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए स्पर्धा कर रहे हैं ऐसे आकाशादि देव वो अपने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए फिर लोगों में प्रचार करते हुए घूमते हैं कि मैं ही इस शरीर को धारण करके रखा हूँ मैं ही शरीर को धारण करके रखा हूँ ऐसा कहते रहते हैं तो कथम कत, वदंती तो अभिवदंती कहा तो अभिवदंती का अभिवदन का, का, का प्रकार पूछा जा रहा है कि कथम वदन्ति तो जो वाक्य है वयम एक तत्त बाणम ऐसा कथन करते हैं ये बताया जा रहा है नहीं नहीं, नहीं। ये शब्दों का एक गणपाठ है पाणिनि जी के पांच ग्रंथ हैं अष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ लिंगानुशासन और शिक्षा उसमें जो गणपाठ हैं उसमें गण कहते हैं समूह को तो गणपाठ यानि शब्द समूह तो कई एक शब्द समूहों को एकत्रित किया है सर्वाधि गण तो चादी गण घ्वादि ऐसे कई एक गण होते हैं शब्दों के समूह कुछ गण कहा जाता है तो उसमें एक मयूर मयूर्व्यंसकादि गण है अनेक गण हैं शब्दों के सर्वादि ऐसे प्रादि सर्वादि चादि तो मयूर मयूर्व्यंसकादि एक गण है और इन इन गणों में पठित शब्दों को कुछ विशेष कार्य व्याकरण के अनुसार होता है तो अहंश्रेष्ठता शब्द मयूरव्यंसकादि गण में है जैसे प्रादी गण में आने वाले बाईस शब्द हैं उनको प्रादिगण का कहा जाता है गण में आने वाले जो शब्द हैं उनके लिए कुछ विशेष कार्य होता है उनकी सर्वनाम संज्ञा आदि होती है सर्वनाम के कार्य होते हैं ऐसे ही मयूरव्यंसका एक गण है और उस गण में अहंश्रेष्ठता शब्द आता है इसलिए तीन नंबर टिप्पणी में लिखा कि मयूर सूचित तो कर, करता है मयूर्व्यंसादि शब्द प्रयुक्तें इति तो कथम अभिवदंती इसके विषय में अच्छा कार्यलक्षणा इस पर थोड़ी ती, टीका तो है देखिए कार्य लक्षण अर्थ करते हैं टीकाकार कार्य कार्यलक्षणा यानि शरीराकारे न परिणता आकाशादय और करण लक्षणानी इंद्रिया और करण लक्षण कौन है तो इंद्रिया है लक्षण यानी रूप कार्य रूप और करण रूप तो कार्य रूप है शरीर और करण रूप है इंद्रिया और आत्मनो महात्म्य प्रकाश्य अभिवदन्ति इसमें महात्म्य शब्द कार्थ करते हैं टीकाकार महात्म्यमित यानी आकाशादीनावकाशदादीपीधारणक देश देशात्मक प्रकाश्य सर्वलोक प्रकाश्यलोक यथा तथा कृवा अभिवदन्ति अभिता सर्वतः कृष्ण शरीर धारण प्रत्येक व्यय एवं आत्मनो महात्म्यम प्रकाश अभिवदन्ति का अर्थ कर दिया कि आत्मन महात्म्य क्या है तो अवकाश दानादि रूप जो शरीर धारण एक देशात्मक महात्म्य है उनका सारा शरीर धारण करना नहीं खाली अवकाश मिलने मात्र से शरीर धारण नहीं होगा इन सब का व्यापार होता है तो शरीर स्थित रहता है इनमें से नहीं हो एक का भी तो थोड़ा ये नहीं होता इसलिए कहते हैं कि शरीर धारण एक देशात्मकम अपना अपना जो शरीर धारण रूप धारण का एक अंश का महात्म्य है वो प्रकाश है ने उसका वो प्रकटन करते प्रकाश का विषय है और वो कार्य का लोगों में ज्ञापन करते हुए सर्वलोक लोग प्रकटम सब लोग जान सके जिससे ऐसा अभिवदंती अभी तर्वत कृष्णम शरीर धारणम प्रत्येकम वयम एवं तो अभी उपसर्ग के कारण यह अर्थ निकलता है ये कहना चाहिए कि मैं जिससे शरीर सुविधा से चल सके इसके लिए मैं अवकाश प्रदान करता हूँ इतना मात्र मेरा उपयोग है इतना यदि कहता है तो यथार्थ खत्म हुआ लेकिन पूरा शरीर का जो भी कार्य हो रहा है पूरा जीवन शरीर को धारण करके हरेक कार्य में मेरी ही भूमिका है बाकी तो ढो रहा हूं मैं बाकी को कुछ कर ही नहीं रहे ऐसा अभिमान करते हैं ये मानना तो अभी तो सर्वतः कृष्णम शरीर धारणम यानी संपूर्ण शरीर को धारण करना हमारा ही व्यापार है ऐसा आकाश आदि में से प्रत्येक जन कहता है प्रत्येक वयम कूर्मी वदती आगे भाष्य में भाष्यामह तो व्यय बाण कार्यक्रम संघातम अवस्ट्य प्रादय अभी शिथिकृत विधारायामो विस्पष्ट धारायाम पकते तो हम हि इस कार्यक्रम संघात को धारण करके रखते हैं यानी मैं ही धारण करके रखता हूँ ऐसा प्रत्येक जन कहता है जैसे स्तंभादि छत को प्रा, प्रासाद यानी छत को स्तंभादि धारण करके रखते हैं ऐसे मैं ही इस संपूर्ण शरीर को धारण करके रखता हूँ अभी शिथिलीकृत्य का अर्थ है इसको शिथिल शिथिल कराए बिना शिथिल नहीं होने देते ये शिथिल न हो ऐसा रख करके करके धारण धारण करते रक, करते हैं हैंने ये अभिमान है उनका कि मया एवं एकेन अयम संघातो ध्रीयते इति एक, एक अभिप्राय संघात तो मेरे अकेले से ही धारित हो रहा है ऐसा उनमें से प्रत्येक का अभिप्राय है आकाश आदि में से प्रत्येक का, से का। बानम के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि ब वयोरभेदात तो वाति कुत्सितम गंधम वह वा वी बानम ऐसा लगाना तो वाति वकार और बकार का अभेद मान करके यहां पर वान के वकार के स्थान पर बकार का प्रयोग हुआ बनावानम वानम, तो वानम शब्द का अर्थ क्या है तो कहते हैं कुत्सितम गंधम वा, वाती वा। तो कुसित गंध को जो प्राप्त कराता है शरीर यदि दो चार साल न नाहे तो कोई पास में बैठ सकता है ब्रश न करें नाक आंख साफ न करें तो दुर्गंध आएगी कि नहीं शरीर से तो दुर्गंधी को धोता रहता है प्राप्त कराता रहता है ये तो ब्रश करते हैं साफ सफाई रखते हैं स्नान करते हैं दिन में कई बार तो ठीक होता रहता है ये सब छोड़ दे यदि तो शरीर से दुर्गंध ही दुर्गंध आती है दुर्गंध का ही फैलाता है दुर्गंध को ही है। इसलिए इसे कहा जाता है कुश्तम गंधम वाती प्राप इति अर्थ प्राप्त दूसरों को यह है अथवा कहते हैं विनाशम इति वा नष्ट होता है इसलिए भी वह गति अर्थ में जब लेते हैं तो विनाशम इति वानम और अथवा देशा देशांतरम गच्छति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है इसलिए इसे वान कहते हैं ऐसे वान शब्द की उत्पत्ति शरीर के लिए इसी प्रकार से होती है और वान के स्थान पर ही वान वकार बकार का अभेद मान करके बाण शब्द प्रयोग हुआ तो इसलिए कहते वानम एवं बाणम कार्यकरण संघातम कार्यक्रम संघात को कहा जाता है वाण शब्द से कार्यक्रम संघातम शरीरम वो कार्यक्रम संघात है शरीर ये वाण है और इसको हम धारण करके रखते हैं ऐसा प्रत्येक का अभिमान है आगे तीसरी कंडिका का विचार प्रारंभ होना है वो करते हैं कल ओम भद्रं ओ भद्रंकर्णे शृणुयाम देवा भद्रंपे म्भिज्रा स्थिर सुष्टुवा व्यसे मदे